मंत्र मंत्राठ सहनावतो सहनौन सह वीर तरवा वह तेजस्विनावधीतमस्तु मा वही शांति शांति शांति सभी को साधर नमस्ते आइए आप सभी का आपका जो है योग दर्शन पाठ में स्वागत है Uh, साधनपाद का जो है हमने कल आपको जो है प्लेस पांच है अविद्यामिता राग द्वेश अभनिवेश इस पर हमने पढ़ाया था और उसके साथ साथ फिर जो है अविद्या जो है प्रसव भूमि है आगे अस्मिता राग द्वे सभनिवेश इन पांच चार प्लेसों का जो प्रसव भूमि है उत्पत्ति स्थान है जो प्रसुप्त तनुविच्न उदार अवस्था वाले हैं, ये बताया था अब आज जो है यहाँ पर अब निका है पत्र अविद्या स्वरूपम उचित पत्र मन तेसु क्लेश जो क्लेश हैं, उन क्लेशों में जो अविद्या है उसके स्वरूप को बता रहे हैं कि अविद्या क्या है अब तरह निका का मतलब समझ गए हाँ जी आप आगे कह रहे हैं कि अनित्या सूची दुखानात्म सुख नित्य शुचि सुखात्म ख्याति और विद्या तो ये बता रहे हैं ख्याति सबके साथ जुड़ेगा मैंने अनित मान अनित्ये नित्य ख्याति ही अनित्य में नित्य का ज्ञान अविद्या है और सूची में सूची का ज्ञान अविद्या है दुख में सुख का ज्ञान अविद्या है अनात्मा में आत्मा का ज्ञान अविद्या है अने जो मैं नहीं है उस में मैं का ज्ञान अविद्या है ये ऐसा भी कर हैं कि जड़ में चेतन का ज्ञान अविद्या है अनात्मा जो आत्मा नहीं है, अब इस पर व्यास व्यासभाष एक करके इसकी व्याख्या कर रहे हैं अनित्य पर चल रहे हैं, अनित्य कार्य बोलते अनित्य अनित्य का मतलब है कार्य जो भी कार्य है तो होता कार्य दूसरा होता है कारण तो जो कार्य है वह सभी अनित्य है कार्य से है वो है। से क्या है जी जो भी कार्य रूप में हो सब क्या है अनित्य और जो कार्य रूप में नहीं है वह नित्य है तो ईश्वर कार्य नहीं है प्रकृति कार्य नहीं है आत्मा कार्य नहीं है इसीलिए वह नित्य है परंतु ये जो भी कार्य रूप में है पृथ्वी जलग्नि वायु आकाश जो भी कार्य रूप में है महात बुद्धि अहंकार मन इंद्रिया इंद्रिय पतन मात्रा इत्यादि जितने भी कार्य रूप में है सब ये अनित्य है इसलिए करें जो अनित्य कार्य अनित्य का ही व्याख्या कार्य है तो उस अनित्य कार्य में अनित्य रूप जो कार्य है उसमें नित्य ख्याति ही नित्य का ज्ञान ख्याति मान ज्ञान नित्य का ज्ञान अविद्या है उदाहरण दे रहे, रहे हैं तद्यथा जैसे कि ध्रुवा पृथ्वी ध्रुवा स चंद्र तारका द्य अमृता दिव कस इत्यादि बोल रहे इति ध्रुवा पृथ्वी ये पृथ्वी कार्य है अनित्य है और उसको समझना की ध्रुव है नित्य है स्थिर है कभी समाप्त होने वाला नहीं है ऐसे ही चंद्र और तारा सहित जो द्यू लोक है द्यऊ है सूर्य है ये सभी जो है ध्रुव है नित्य है ऐसा समझना अविद्या है ऐसे है अमृता दिव कस जो दिवकस जो है माने देवता दिव कहते हैं देवता को दिव दिव कहते हैं स्वर्ग को बोलते दिवी ओ कह ये शाम दिवी ओ को ये शाम ओक कहते हैं घर को ओक का मतलब होता है घर घर तो दिवी ओ को ये शाम दीलोक में अर्थात स्वर्ग में जिनका घर है उसको कहते हैं दिवकस ऐसी मान्यता है कि जो स्वर्ग लोग है जिसमें इंद्र इत्यादि रहते हैं पौराणिक में ऐसी मान्यता है और साथ साथ तो पौराणिक की बात नहीं अपने इसके यह तो जो भी देवता हैं, मने स्वर्ग में जिसका घर है स्थान है अर्थात जिसके घर में सदा सुख ही सुख रहता है दुखी नहीं होता इत्यादि कर सकते है तो जो देवता लोग जो होते हैं वह अमृत होते हैं कभी मरने वाले नहीं होते हैं ऐसा जो ज्ञान है वह अविद्या है ऐसा समझना कि देवता लोग कभी नहीं मरते सदा रहते हैं नित्य हैं, ये अविद्या है तो अर्थात देवता भी मरते हैं देवता अमृत नहीं है मृत है समझ गए तो ये अनित्य का बताया दूसरा है अशुचि तो तथा अशुचौ अशुच की व्याख्या करें कि परम विभत् माने परम अत्यधिक परम विभत् विभत्त मान घृणास्पद जो शरीर है ये हमारा जो शरीर है बहुत ही घृणास्पद है विभत्स है विभत्स कहते हैं जो घृणा के योग्य है तो ये परम विभत्स जो काय है बहुत ही अधिक घृणास्पद जो शरीर है इस शरीर में मैंने काय सूचि ख्याति ही ऐसा उसमें आपका सूची ख्याति लिखा हुआ है कि नहीं हाँ जी मैंने तथा असुच परम विभत्स ऐसी काय सूची ख्याति लिखा है नहीं काय पे ही खत्म कर दिया इसमें तो हमारे में भी काय पे खत्म किया है परंतु तो कहीं कहीं पर सूची ख्याति भी आता है तो क्योंकि असुचि मैंने परम जो है बहुत अधिक विभत्स जो है घृणास्पद जो है घृणा के युग जो शरीर है उसमें सुची का ज्ञान ये अविद्या है हाँ जी। हाँ, ये हमारे सत्यपति जी में है ख्या उत्तम चा उसके बाद फिर है ना है न किसी किसी में है हमारे में भी नहीं है तो तथा अशोच परम विभत् ख्याति ही माने परम विभत्स जो काय है काय माने शरीर माने अत्यधिक जो या घृणास्पर जो शरीर है इसमें सूची का ज्ञान की ये शरीर पवित्र है ये शरीर जो है पवित्र है ऐसा ज्ञान अविद्या है समझ गया जी हाँ जी है? मैं यहाँ पे तो समझ गया मगर बाकी जगह वेद में भी कई जगह लिखा है कि शरीर के बिना तो कुछ मुक्ति पा ही नहीं सकता तो एक तरह तो शरीर आवश्यक भी है तो यहाँ पे मुझे समझ नहीं आता कि इन्होंने व्यास देव जी ने उसको घृणात्मा क्यों कह दिया इस रूप में बात सुनिये शरीर जो है शरीर तो जो है शरीर जो है इस, इसका कहा निषेध है कि यह मोक्ष का द्वार नहीं है इस इसी से तो मोक्ष की प्राप्ति होगी मोक्ष की प्राप्ति तो इसी से होगी परंतु ये विभत्स है घृणास्पद है ये अपवित्र है ये भी तो जब हम इसको अपवित्र समझेंगे तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी नहीं तो हो नहीं सकती नहीं मैं समझ गया उस रूप में है की क्योंकि वास्तविक जो है नहीं ये शरीर हाँ वास्तविक जो देखिए ये अप, जो व्यक्ति अपवित्र है उसमें पवित्र बुद्धि रखेगा तो उसके प्रति आसक्त होगा ना जी हाँ जी पूरी दुनिया जो है पूरी दुनिया नाइन्टी नाइन प्वाइंट नाइन परसेंट और भी ले लीजिये प्वाइंट को छोड़ दीजिए उसमें प्वाइंट भी बहुत हो गया तो भी बहुत है, हाँ पॉइंट वन भी बहुत हो गया पूरी दुनिया तो इसी के स्त्री के पीछे पुर, स्त्री पुरुष के पीछे पुरुष स्त्री के पीछे लट्टू होता है ना जी भागता है नहीं बिल्कुल ठीक है ना खासकर विशेष रूप में अमेरिका में श्रृंगार मनोरंजन सबसे ऊपर है जी सबसे ऊपर है बड़े पूरी दुनिया में पूरा दुनिया ही है ये केवल अमेरिका ही नहीं, नहीं कर सकते इंडिया भी है सब है पूरी दुनिया ही जगह ऐसी है है, है कोई फर्क नहीं है। तो ये जो, ये जो वास्तव में जो है ये हमारा जो शरीर है खुद का शरीर या किसी दूसरे का भी शरीर पत्नी का शरीर बच्चे का शरीर किसी का भी शरीर जिसके प्रति हमारा आकर्षण है ये तो विभत्स है ये घृणास्पद है कैसे इसमें हेतु दिया है उक्तमच बता रहे हैं कि सीधे महर्षि वेद्याजी से पहले के जो कोई भी विद्वान हैं उन्होंने यहाँ पर कहा है उस बात को यहाँ पर जिक्र किए हैं। है स्थान बीजात उपस्तम निशंत निधनात अपि कायम आधेय शौच पंडिताही अशुचिंग विद परेद करके हमने बताया है एक साथ करेंगे तो स्थानाद बीचाद उपस्तंभा निधनादी का ये घृणास्पद क्यों है ये परम विभत्त क्यों है ये अपवित्र क्यों है तो बोलते पंडिता ही कायम असुचिंग विधु पंडित लोग शरीर को अशुद्ध कहते हैं और जो अशुद्ध होता है तो घृणास्पद होता है ना जी यदि कहीं गंदगी हो वह क्या वो प्रेम के योग्य होता है वह स्थान वह तो जहाँ यदि गंदगी हो वहाँ तो घृणा ही होगा ना जी जी घृणा घृणाम द्वेष होगा घृणा होगा उसे व्यक्ति दूर होना चाहेगा तो बोलते पंडित लोग जो हैं विद्वान लोग जो हैं शरीर को अपवित्र कहते हैं क्यों कहते हैं तो उसने हेतु दिया सबसे पहला स्थानात भाई ये शरीर कहाँ जन्म लेता है कहाँ से शरीर की उत्पत्ति होती है माँ के गर्भ में माँ के योनि से और तो माँ के गर्भ से शरीर जन्म लिया तो माँ का गर्भ जो है उसके अंदर गंदगी है कि नहीं हां जी। जैसे आप देख लीजिए मैं इसको इस रूप में उदाहरण देता रहता हूँ लोगों को बताता हूँ की जैसे मान लीजिए सब्जी है साग है सब्जी है इत्यादि है वो यदि एक गंदा स्थान पर जन्म लिया है पैसाब है लेटिन है ये सब ऐसे चीज से वो जन्म लिया है वहां पर जन्म लिया है और उसको पता है तो क्या उसको यूज करेगा वो बोलिए जी नहीं नहीं करेगा पे। तो वो जो है आप दशम समला सत्याग प्रकाश का पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा हुआ है कि कौन कौन से पदार्थ खाना चाहिए कौन नहीं खाना चाहिए कहाँ का उगा हुआ खाना चाहिए कहाँ का नहीं खाना चाहिए तो मूत्र इत्यादि से इस सब से जो है मनुष्य का जो लेटरिन है पेशाब है इन सब गंदगी जो है इससे उत्पन्न हुआ जो भी चीज है तो उससे जो उत्पन्न हुआ वो तो शरीर को हानि करेगा जैसे आजकल कर यूरिया से हम करते वो हानि करता है कि नहीं करता यूरिया खाद से बना हुआ जो भी पदार्थ है वह खाता है व्यक्ति वो हानि करता है वो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो ऑर्गेनिक खाने का कोशिश करता है जो शुद्ध होता है जब ये देखता है तो फिर एकदम वेगन क्या बनता है बन जाता है दूध भी नहीं पीता है इत्यादि का तो जैसे वहां पर हमें पता हो तो वो प्रयोग हम नहीं कर सकते उस सब्जी इत्यादि को तो ऐसे ही शरीर कहाँ से जन्म लिया है मां के गर्भ से जन्म लिया है योनी से होकर के जन्म लिया है तो वह जो गंदा है वहां पर गंदगी है इस चीज को गृहस्थी तो अच्छी तरीके से समझ सकता है तो गंदगी है तो बोलते हैं स्थानात। जिस स्थान से जन्म लिया है वह अशुद्ध है और उस अशुद्ध अशुद्ध स्थान से शरीर जन्म लिया इसलिए यह इस शरीर अशुद्ध है एक तो यह हेतु दिया इसलिए पंडितों के शरीर को अशुद्ध कहते हैं समझ गए है? दूसरा ये की उत्पत्ति किससे हुई है रज और वीर से उत्पन्न की उत्पत्ति हुई है रज पुरुष का जो वीर जिसको स्पर्म कहते हैं जी शुक्राणु कहते हैं और स्त्री का जो ओवा जो डिंब है तो इस ओवा से डुम्ब से ओवा है है? कहते हैं कि ओबम तो कहते हैं ओवा कहते हैं ओवम कहते हैं कई लोग ओवा भी कह देते हैं तो ओबम जो है तो ओवा तो ओबा जो भी हो तो ये ओबम जो है तो ये स्पर्म और जो ओबम के संयोग से उत्पन्न हुआ तो स्पर्म और ओबम भी तो अशुद्ध ही है वह भी अशुद्ध है तो बोलदर की जिस बीज से शरीर की उत्पत्ति हुई है इसलिए यह शरीर को पंडित लोग अशुद्ध कहते हैं विजात दूसरा तीसरा करे उपस्त ये जो शरीर में क्या क्या, -क्या जुड़ा हुआ है रक्त है मांस है ब्लड है मेस्त है अस्थि है मज्जा है इत्यादि सब आपस में लेप लगे हुए हैं शरीर में एक दूसरे के मने क्या है वीर है वीर के ऊपर लेप है बोन मेरो का बोन मेरू के ऊपर लेप है हड्डी का हड्डी के ऊपर लेप है आ, क्या कहते हैं, मेद का मेद के ऊपर लेप है आ, मांस का मतलब हादसा मांस मेदाए थे मांस का मांस के ऊपर लेप है मांस फिर जो है ब्लड है ब्लड का फिर जो है रस है इत्यादि तो कहने का अभिप्राय रस रक्त मांस वेद अस्थि व जाशो के जो भी है आप डॉक्टर में इसको ठीक से समझ सकते हैं तो ये उपस्तम बात इसमें ये लेप जो चढ़ा हुआ है ये जो जुड़ी हुई होने के कारण ये राख सबको आप बुद्धि के माध्यम से अलग अलग करके देखिए मांस को अलग कर दीजिए मेद को अलग कर दीजिए रक्त ब्लड को अलग कर दीजिए सबको अलग अलग कर दीजिए और आप उस फिर अलग अलग चीज को देखिए तो आपको क्या दिखेगा उसमें वह अशुद्ध दिखेगा कि नहीं यदि कोई एक्सीडेंट इत्यादि हो जाता है कहीं पर हम रास्ते में चलते एक्सीडेंट हो जाता है या कहीं पर यदि मान लीजिए कि आप कसाई खाना चले जाइए कसाई खाना चले जाइए और कसाई खाना में जो मांस जो लटका हुआ है वैसे ही तो शरीर का भी ऐसे ही मांस है वो कैसा दिखता है मक्खी भिन्न भिन कर रही है आप वॉल बार्ट में जाइए जिसको अच्छे तरीके से प्लास्टिक में बनाया हुआ है कितना हुआ घृणास्पद है कितना हुआ कैसा दिखता है तो यही कर ये उपस्तम भात ये लेप के कारण ये लेप माने जुड़ी हुई होने के कारण इसमें जो लेप हुआ है इसके कारण जो है पंडित लोग जो है इसको अशुद्ध कहते हैं समझ गए जी हाँ तो उपस्तंभात जुड़ी हुई होने से लेप होने से है हाँ, ये शरीर जो है रस रक्त मांग समेत अस्थि मज्जा इत्यादि से जो है ये का संघात है संघात है इसलिए ये भी इसलिए अशुद्ध है और सोचे निशात निशात है कि निशात निश्चंदात मतलब हुआ कि ये निरंतर इसमें से गंदगी निकलती रहती है इसमें से गंदगी पसीना के रूप में पेशाब के रूप में लेट्रिन के रूप में तो ये शुद्ध होता तो भाई शुद्ध होता तो शुद्ध शुद्ध चीज निकलना चाहिए ना तो ये निश्चंदात ये निरंतर हर क्षण ये इसमें से प्रश्रवण होता इसमें से गंदगी निकलती है इसके कारण भी पता चलता है कि ये शरीर अशुद्ध है परम विभत्स है अशुद्ध है अशुचि है और आगे करें निधनाथ बोलते निधनाथ जिस शरीर के प्रति हमारा इतना मोह होता है अपने शरीर के प्रति और दूसरे के शरीर के प्रति तो बोल रहे हैं कि जब शरीर से आत्मा निकल जाती है जब मर जाता है व्यक्ति तो मर जाने के बाद शरीर सड़ने लग जाता है कि नहीं जी तो शरीर यदि शुद्ध होता तो नहीं सड़ता ना तो आत्मा के कारण जो इसमें आत्मा मुख्य आत्मा है तभी शरीर में ठीक है तभी साफ इत्यादि करना होता है नहीं तो जो है कि सरण से निधनात मरने के बाद मैंने मरने से पता चलता है कि जब शरीर मरता है आत्मा शरीर से निकल जाता है उसके बाद शरीर में जो सड़ पैदा होता है गंदगी पैदा होता है इससे पता चलता है कि ये शरीर अशुद्ध है अपवित्र है निधनाथ अपी और बोलते कायम आधेय शौचत्वा बोलते आधेय शौचत्वा क्या तो आधेय के सौसत्व होने से आधेय मैंने इसको बार बार एक होता आधेय आधार दूसरा होता है आधेय क्या होता है जी अध्यय मैं समझा नहीं इसका पूरा अर्थ बता रहा हूं देखिए आप किसी चीज पर बैठे होंगे ना जी, हाँ जी। नीचे रखोगे बोल रहे हैं, आप किस चीज किसी चीज पर बैठे होंगे ना? कुर, ना जी कुर्सी पर बैठे होंगे ना जी जी तो कुर्सी हो गया आधार और आप हो गए आधेय तो आप मने जो आधार के योग्य है जिसका आधार है वह आधेय है तो आप आधेय है कुर्सी का है जी हां तो ऐसे ही अब चलिए अपने शरीर में घटाते हैं आधेय जो है मैने एक तो हो गया शरीर ये शरीर है शरीर शरीर जो है अपवित्र है तो इस शरीर में जो अपवित्रता है शरीर हो गया आधार और गंदगी हो गया शरीर के अंदर जो गंदगी है वो हो गया आधेय तो ये जो आधेय है जो गंदगी है इसको बार बार धोने की आवश्यकता होती है कि नहीं साफ रहने की आवश्यकता होती है कि नहीं सुबह और शाम नहाते हैं और आधेय का अर्थ यदि हम शरीर भी ले लेते हैं आधार जिसके आधार पर यह शरीर है आत्मा के आधार पर यह शरीर टिका हुआ है तो ये आत्मा को हम आधार मान ले इस रूप में दूसरे रूप में शरीर को आधे मान ले क्योंकि एक तो दृष्टि भेद है शरीर आधार है आत्मा आधे है और ऐसा भी वो कह सकते हैं कि शरीर के कारण ही तो आत्मा आत्मा के कारण ही तो शरीर है शरीर में से आत्मा निकल जाए तो शरीर का क्या अस्तित्व तो उस रूप में कहेंगे तो आधे ऐसा भी कर दृष्टि के आधार पर है तो आधे या के होने से, आधे के सुचिता माने साफ के माने स्वच्छता के होने स्वच्छता के होने से माने बार बार शरीर को शुद्ध करने की आवश्यकता होती है बार बार शरीर को क्या करने की आवश्यकता होती है जी गंदगी को दूर करने की आवश्यकता होती है पुनः पुनः शुद्ध का जो है शुद्धता का विधान होने के कारण पुनः पुनः शौच जो है शुद्धता का विधान होने के कारण आधे शब्द भावार्थ हुआ कि बार बार शुद्धता का प्यूरिटी का विधान होने के कारण विधेय के योग्य होने के कारण मैने यह जो है बार बार हम साफ करने की आवश्यकता होती है इसलिए शरीर अशुद्ध है तो इतने हेतु दिया एक दिया स्थाना दूसरा दिया बीजा तीसरा उष्टम दियात तीसरा दिया निश्चंदात चौथा दिया निद्रात पांचवा दिया आधे सौ च ये मने एक दो तीन चार पाँच छ छ छह हेतु दिया है कि शरीर अशु, अशुद्ध है अपवित्र है और अपवित्रे परम विभत्स है समझ गए जी अब समझ में आया कि ये क्यों परम विभत्स है और क्यों का जब तक इसको हम घृणास्पद नहीं मानेंगे तब तक हमारा शरीर के प्रति आसक्ति रहेगा ही खुद के शरीर के प्रति बार बार एना को देखेंगे बार बार सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे बार बार ए करने की कोशिश करेंगे साफ रखना जरूरी है साफ नहीं रखेंगे तो ये परंतु राग के बसीभूत होकर के हमें कोई बहुत सुंदर कहेगा हमें यही शरीर तो यही सब तो दुख का कारण है यही तो जो है बंधन में लाता है तो इसीलिए इस अपवित्र शरीर में क्या है शरीर शुद्ध अपवित्र शरीर में शुद्धि की भावना करना कि यह बहुत ही पवित्र है ये जो है अविद्या इसलिए असुचि ख्याति असुच कार्य में असुचि और, और पवित्र शरीर में सूचि का ज्ञान देखा जाता है सामान्य जनता में सामान्य लोग जो है हम लोग जो सामान्य व्यक्ति है क्या करते हैं यही है ना जी इस अपवित्र शरीर में सब पवित्र का ज्ञान करते हैं जो बुद्धिमान होता है जो जैसे जैसे ज्ञान करता जाता है विचार करता जाता है मेडिटेशन करता जाता है वैसे वैसे ही शरीर के प्रति अनासक्ति होती जाती है शरीर के प्रति वैराग्य होता जाता है समझ इसमें इन्होंने उदाहरण दिया है जैसे दिया है नव इवा इव नवन नव इव शशांकर लेखा कमनीय कन्या पुरुष लिख रहा है इसलिए पुरुष को ध्यान में रखकर स्त्री का आगाम दिया जा रहा है स्त्री के लिए पुरुष हो जाएगा सो ध्यान हाँ तो यहाँ पर एक पुरुष जो है लड़की को किस रूप में देखता है कन्या को कैसे उसको चाहता है बोलता कि ये कन्या जो है ऐसा है कि मानो चंद्रमा है चंद्रमा शशांक का नया जो चंद्रमा है चंद्रमा के पंद्रह दिन होता है ना जी शुक्ल पक्ष में तो पहले दिन छोटा होता है एकदम छोटा सा लकीर सा होता है दूसरे दिन थोड़ा ज्यादा बढ़ता है तीसरे दिन उससे ज्यादा होता है तो आप देखेंगे कि नया जो चंद्रमा का जो भाग है चंद्रमा का जो कला उसको कला कहते हैं उसको क्या कहते हैं जी कला कला मैंने पहला जो लकीर के समान ऐसा जो हुआ वो कला है दूसरे दिन का उससे दूसरा कला है तीसरे दिन का तीसरा कला ऐसे तो बोल रहे हैं कि जैसे इब जैसे समान बोल रहे हैं। जैसे शशांक चंद्रमा का जो लेखा है और वह सुंदर लगता है वह व्यक्ति उस चंद्रमा के लेखा को कला को जो भाग है नया जो भाग है, के है कला है उसको देख करके वह उसके प्रति आकर्षित हो जाता है बहुत ही सुंदर है वह कमनिया है कामना के योग्य है इसी तरीके इसी तरीके से कि मानो शशांक चंद्रमा के लेखा के नए चंद्रमा के लेखा जो कला है उसके समान ये कन्या जो है कमनिया है ये कामना के योग्य है उस मरे एक युवक को युवती के अंदर एक पुरुष को महिला महिला के अंदर लड़की के अंदर क्या है कि वह चंद्रमा के चंद्रमा के कला के समान कला उसके अंदर दर्शन होने लग जाता है अविद्या के कारण समझ गए ये कारण दूसरा उदाहरण है कि मध्वमृता व निर्मित इव बोलने कि ये कन्या मनो मधुर जो अमृत है मधुर मीठा जो अमृत है उस अमृत के अवयव से बनी हुई कन्या इतनी सुंदर है इतने ये, ये मतलब ये, इस तरीके की कन्या है ये कि मनो कि जो मिठास जो है अमृत मधुर जो अमृत है या मधु में जैसी मिठास है अमृत में जैसे मिठास है उसके अवयव से निर्माण मैंने बनी हुई है भगवान ने इसको बनाया हुआ है ये बनी हुई है भगवान तो मैं अपने तरफ से जोड़ दिया युवक को भगवान से कहें युवक और युवती को तो फिर तीसरा उदाहरण दिया कि चंद्रम विवाताई व जयते मनो कि चंद्रमा को तोड़ करके आ गई है सीधे चंद्रमा यहां पर साक्षात उपस्थित हो गई है चंद्रमा के ही अंश जो है टूट करके यहां पर आ गया आ गई है आ गया है तो वो तो चंद्रमा वित्त निश्चित ही बन जाए चंद्रमा को तोड़ करके चंद्रमा को क्योंकि चंद्रमा इतना सफेद है इतना सुंदर है इतना शीतल है उतना दिखने में अच्छा लगता है ऐसे ही मानो ये जो कन्या है जो लड़की जो है ना ये चंद्रमा को तोड़ करके निकली हुई जैसी प्रतीत होती है समझे जी तो ये ये सब क्या करता है ये सब जो है आगे बताएगा तो आगे बताऊंगा आगे फिर करें कि एक और उदाहरण दिया कि नीलोत मैंने सब स्त्री के लिए बता रहा है कि नीलोत फल पत्री हावर्गाभ्याम लोचनाभ्याम जीवलोकम लोचना, आश्वासि इव बोल रहे हैं कि मानो ये कन्या जो है अपने नील मानी नीलोत्पल मान नील कमल नीला कमल जो है लोटस और नीले कमल के जो पत्ते हैं और उस पत्ते का जो मेरे पत्राया पत्रायती मैंने पत कहते हैं फैले हुए को विशाल को तो बोलते नीले कमल के विशाल जो पत्ते हैं फैला हुआ जो पत्ता है उसके समान आंख वाली ये कन्या बने नीला कमल नील कमल का जो पत्ता है वो बहुत सुंदर होता है फैला हुआ रहता है ऐसे बड़ी बड़ी महिला में यदि बड़ी बड़ी जिसका आंख हो तो उसको माना जाता है कि वो बहुत सुंदर है है ना जी एकदम इस तरीके से सुंदरता का ये वर्णन करता है तो यहां पर कह लें कि नील उत्पल नीले कमल के विशाल पत्ते फैले हुए पत्ते के समान आंख वाली जो ये कन्या है हा बोलते है, हाव ए, बोलते हाव वर्ग गर्भा व्याम हाव हाव कहते हैं हाव भाव को महिला जो है ना अपना उसके आंख का ऐसा एक्शन होता है इस तरीके का होता है कि किसी को खींच लेती है न, अपनी तरफ हाँ जी तो हाव हाव गर्भा बोल रहे हैं कि हाव गर्भाव्याम क्या करेंगे तो हाव हाव मैने श्रृंगारी कह भाव श्रृंगारिक जो भाव है उसका व्यापार जो है श्रृंगारिक जो भाव है उसका व्यापार जो उसका, वा वा है उसका वो तो श्रृंगारी कह हाव श्रृंगारी का भाव गर्भे अंत या जिस आंख के अंदर श्रृंगारिक भाव है कि बस वो अपने एक आंख लगाई कि बस दूसरे को अपने अंदर कर ली इस तरीके का तो इस हाव भाव वाले जो है अपने हाव भाव वाले जो आंख है उससे मनो दीवलोक को पुरुष को आश्वासन करती है आश्वासन देती है क्या आश्वासन देती है कि तुम यदि मुझे प्राप्त कर लोगे तो मैं तुम्हें जीवन पर्यंत सुख दूंगी मरे ये जो है अपने भाव मानो अपने हाव भाव से वह महिला जो है वह कन्या जो है आश्वासन दे रही है आश्वस्त कर रही है कि उसके प्राप्त होने पर दुख की निपृत्ति हो जाएगी तुम मुझको प्राप्त कर लोगे तो तुम्हें जीवन में कोई दुख नहीं होगा मानो इस तरीके से अपने आंख से आश्वासन दे रही है समझ गया जी इती आगे करे कश्य केन अभि संबंध हो अभी संबंध ये इस तरीके का जो संबंध बता रहा है एक तरफ क्या कह रहा है एक तरफ चंद्रमा के कला है दूसरी तरफ कन्या है तो चंद्र मने जो अशुद्ध जो शरीर है इस अशुद्ध शरीर का वो जो चंद्रमा की जो कला है उसका संबंध क्या है कोई संबंध नहीं चंद्रमा की कला अलग है ये स्त्री का जो शरीर है या पुरुष का जो शरीर है वो अलग है तो कश्य कश्य माने किस का किस शरीर का किस जो अशुद्धि अशुद्ध जो शरीर है किस अशुद्ध शरीर का केन किसके साथ किस चंद्रमा के साथ संबंध है पहले में तो ऐसा कर लेंगे दूसरा कि किस मधु मधुर जो अमृत के अवयव जो है उसके साथ किस स्त्री के कन्या कन्या के शरीर का संबंध है बोले जायते जो कहा था ये शरीर कहां चंद्रमा तो वह वह चंद्रमा को इसके साथ तुलना ये करना ये ये कहा है किसके साथ किसका संबंध है कोई संबंध नहीं है कोई तुक नहीं है परंतु साहित्यकार भी और इस तरीके का जो है व्यक्ति जो है श्रृंगार रस जो है इसको बढ़ावा देने के लिए या इस तरीके से जो है वो ऐसा संबंध बता देते हैं यही कर कहा नील का नीला कमल का, का पत्ता और कहाँ आंख दोनों का कैसे आपस में संबंध हो सकता है परंतु करते हैं इसलिए कर कस्य केन अभिसंबंध अभिस किस किसके साथ अभिसंबंध मान किस शरीर का किस जो अशुद्ध जो शरीर है जो विभत्स जो परम जो विभत्स शरीर है उस परम विभत्स शरीर का तो जो परम विभत्स जो शरीर है स्त्री का जो शरीर परम विभत्स स्त्री का जो शरीर है उस शरीर का केन अभिसंबंध केन मैने मदगत सादृश्य मने क्या शशांक लेखा इत्यादि के साथ क्या संबंध है मने उसके साथ सा कोई संबंध नहीं है वो अलग है ये अलग है उसके समान इसको पवित्र मानते हैं के लिए खाई इत्यादि को तो वो पवित्र है तो ये थोड़े है कि उस तरीके ऐसा है तो परंतु ऐसा ही करते हैं एवं भवती च एवं अशुचुचि विपर्यास प्रत्यय तो बोल रहे हैं परंतु क्या होता है इस प्रकार अशुद्ध जो अशुद्ध जो शरीर है उसमें शुचि शुद्ध जो विपरीत ज्ञान है सुचिप विपर्यात प्रत्यय मैंने शुद्ध विपरीत ज्ञान की प्रती होती है लोगों में ये प्रतीति होती है इस अशुद्ध में शुद्ध का ज्ञान करना ये अविद्या का दूसरा भाग है समझ गए जी आगे फिर एते न अपने पुण्य प्रत्यय तथा एव तथा, तथा एवं अन्य बोल रहे है मैंने इसके द्वारा ही ये जो एक अशुद्धि का ज्ञान अपवित्र में अशुद्धि में शुद्धि का ज्ञान जो बताया तो ये जो उदाहरण दिया इसके द्वारा ही अपुण्य में पुण्य का, का ज्ञान ये भी व्याख्यान कर दिया गया और वैसे ही अनर्थ में अर्थ का ज्ञान ये विज्ञान कर दिया गया बोलते अपुण्य अपुण्य मान पाप अपुण्य का मतलब क्या है जी व्यक्ति क्या है अपाप में भी पाप का ज्ञान करता है ना जी। है आप, है पाप पाप में भी अपाप का ज्ञान करता है पाप में भी पुण्य का ज्ञान करता है कैसे जैसे कि जैसे कि कोई दुर्गा की पूजा करता है और उसमें बलि प्रदान करता है तो हिंसा तो पाप है परंतु वह जो बलि प्रदान करता है जो बलि देता है तो बलि देना अपुण्य है परंतु वह बलि प्रदान जो करता है पुण्य समझ करके करता है है ना जी? ऐसे ही जैसे शराब है शराब भी पीता है व्यक्ति और क्या है वो जब पूजा इत्यादि करता है तांत्रिक लोग तो शराब भी चढ़ाता है कहता कि देवी शराब पीती है इस तरीके का तो तो अविद्या है यहां पर जो बलि प्रदान करना ये बलि समझ लीजिए कि बलि देना साक्षात जो अपुण्य है परंतु उसको पुण्य समझता है तो ये भी अशुचि में शुचि हो गया क्योंकि तो अपवित्र हो गया ना जी ये बलि देना अपवित्रता है परंतु उसमें पवित्र रख मतलब पवित्र ज्ञान करता पवित्र समझता है तो ये अविद्या है ऐसे ही और आगे का भी उदाहरण आप समझ सकते हैं एक और दो उदाहरण दे करके कि जैसे बिना सोचे समझे किसी को दान दे देता है हम ट्रेन पर जाते हैं रास्ते में जाते हैं इंडिया में ज्यादा होता है यहां पर भी होता है तो यहां तो पता नहीं उतना मुझे नहीं मिला परंतु तो इंडिया में आप ट्रेन स्टेशन पर चले जाइए ट्रेन स्टेशन पर चले जाइए और मुझे न्यूयॉर्क में भी ये मुझे रेलवे uh, स्टेशन पर मिला था कुछ न्यूयॉर्क में देखा कि इंडिया की तरह ही स्टाइल मुझे दिखा कि वहां पर भी मांगने वाली बात ज्यादा नहीं देखा मैं मुझे एक ही दो दिखा था है। भी मांगते हैं कई जगह पे कई जगह पे तो होता है। इसमें क्या है बिना सोचे समझे किसी को भी दान दे देना मैंने आयोग को दे देना अब यदि हम रेलवे स्टेशन पर गए और हम जो है क्या समझते है हम समझते हैं कि जो दे रहे हैं तो पुण्य का काम कर रहे हैं ऐसा दे रहा है, ऐसा सोचता है परंतु वो शराब पी वो लेकर के शराब पी ले वो लेकर के मांस मछली खा ले मीठ खा ले वो लेकर के गलत काम करे करता ही है कि नहीं करता है तो ये अपुण्य में है वह अपुण्य परंतु में जब वह पैसा इत्यादि दे रहा होता है तो वह पुण्य मतलब मान पुण्य अपने आप को समझता है तो वह भी अपुण्य में पुण्य की भावना करना पुण्य का ज्ञान करना यह अविद्या है अयोग्य को देना अयोग्य को इसलिए सोच समझ करके दान देना चाहिए चाहे वह विद्या रूपी दान हो चाहे वह धन इत्यादि का दान हो यदि आप विद्या भी किसी को भी दे देंगे जो जितेंद्रिय व्यक्ति नहीं है जो उचृंखल है जो गलत व्यक्ति है उसको विद्या दान दे देंगे तो ओसा बिन लादेन बन जाएगा क्योंकि तो ओसा भिन लादिन जैसे व्यक्ति को जो विद्या दिया गया उस विद्या से ही तो इस तरीके का एक या दुरुपयोग किया ना तो विद्या देने वाला तो पापी हुआ कि नहीं हुआ वो इसीलिए हम हाँ, अपने यहां पर जो है अपने में बहुत ही सोच समझ लो कि कहा जाए किसको विद्या देना चाहिए किसको विद्या नहीं देना चाहिए इस तरीके पहले उसको सिखाओ पहले शिक्षा दो शिक्षित करो फिर विद्या प्रदान तो करो आजकल क्या करते हैं जी आजकल शिक्षा तो देते नहीं है सीधे विद्या दे देते हैं शिक्षा और विद्या में अंतर पता है कि नहीं हाँ जी नहीं नहीं समझा हाँ तो व्यक्ति को पहले शिक्षित करना चाहिए फिर विद्या प्रदान करना चाहिए इन लोगों को उमला दे जो टेररिस्ट लोग जो है इन लोगों को शिक्षित नहीं किया हिंदू में तो कम से कम इतना है कि हालांकि शिक्षा का अभाव है हिंदू कम्युनिटी में भी शिक्षा का अभाव है परंतु उसने एक उसकी जो भाषा है इसीलिए भाषा कभी नहीं भूलनी चाहिए भाषा में भी ज्ञान होता है भाषा भी बतलाता है तो वो जो है बचपन में का था कि पैर छुओ माँ मा की सेवा करो पिता की सेवा करो माने ये जो है ये सब शिक्षा है माँ को देवता समझो पिता को देवता समझो आचार्य को देवता समझो कल जब वो तुम्हे डांटे तो प्रसन्नता पूर्वक सुन लो इत्यादि ये शिक्षा है ये विद्या नहीं है शिक्षा और विद्या में अंतर है इन सब के माध्यम से हम विद्या को प्राप्त करते हैं क्योंकि शिक्षा का मतलब शिक्षा विद्योपादानी मने शिक्षा वह साधन है जिस साधन के द्वारा हम विद्या का को ग्रहण करते हैं तो शिक्षित्रे विद्या उपादी शिक्षा मन विद्या का ग्रहण जिसके द्वारा किया जाता हुआ शिक्षा है तो इसलिए सबसे पहले हमें शिक्षा देना चाहिए शिक्षा से जब व्यक्ति का मन स्ट्रॉन्ग हो जाए माता पिता घर में शिक्षा दे उसके बाद विद्यालय में भी जाए तो शिक्षा दे पहले शुरू में तो शिक्षा ही देनी चाहिए और आठ वर्ष तक की अवस्था तक में शिक्षा दो जब उसके अंदर इस तरीके की बात आ जाएगी तो फिर विद्या का दान दो विद्या दो तो इसलिए हम व्यक्ति को बिना शिक्षा दिए विद्या प्रदान करते हैं वह भी हम समझते हैं कि विद्या देकर के पुण्य का काम कर रहे हैं परंतु वास्तव में ऐसा न हो कि सोच रहे हैं कि पुण्य का काम परंतु वह अपुण्य हो जाए इसलिए अपुण्य में पुण्य का जान करना ये अविद्या है समझ गया जी, जी। और भी उदाहरण ले लीजिए और भी उदाहरण मैं आपको देता हूं कि जैसे कोई धार्मिक सत्संग इत्यादि हो रहा है इंडिया को समझिए यहाँ तो वो हो, हो, होता है कि नहीं होता मुझे नहीं पता पर तो इंडिया में समझ लीजिए कि अभी हम भारत में हैं और भारत में कोई सत्संग इत्यादि हो रहा है गाँव इत्यादि में सत्संग हो रहा है और रास्ते से बिजली जा रही है बिजली का तार जा रहा है तो व्यक्ति क्या सोचता है व्यक्ति कोई अधिकारी हो या गांव के व्यक्ति हो कोई भी व्यक्ति हो सोचता है कि देखो इतना तुम्हारा सत्संग हो रहा है या अंधकार हो जाएगा चलो क्या करता है चोरी से क्या करता है वह तार उसमें लगा करके और वह सत्संग इत्यादि करता है और प्रकाश उतार वो अपने मन में क्या सोचता है चोरी किया और, और मन में सोचा कि मैंने तो सत्संग इतना अच्छा काम किया इतने अच्छे जो है यहाँ पर प्रवचन रखवाया इस तरीके का काम किया तो है तो वह अपुण्य परंतु उसमें अपने पुण्य बुद्धि समझता है तो ये अविद्या है ये अज्ञानता है समझ गए जी गया ये यहाँ पर जो कहते हैं माफिया वगैरह लोग हाँ। से पैसा छीन के थोड़ा सा दान कर देते हैं तो कहते हमने पुण्य कर दिया पुण्य कर दिया आ, सब अविद्या है सब अविद्या है।, है तो ये सभी अविद्या है तो इस अपुण्य में पुण्य की बुद्धि करना पुण्य का ज्ञान ये अविद्या है तो बोल रहे हैं में शुचि इसी के अंतर्गत आ गया ऐसे ही अनर्थ में अर्थ का ज्ञान अनर्थ कहते हैं व्यर्थ के चीज को निर्थक चीज को है ना जी हानिकारक चीज को और अर्थ का ज्ञान मतलब सार्थक समझना सार्थक का ज्ञान करना सार्थक समझना कि ये सार्थक है या भी असुचि में सूची क्या अंतर्गत आ जाएगा अपवित्र में पवित्र जैसे उदाहरण के लिए कि व्यक्ति क्या करता है एक पुण्य समझ है। मैंने एक सार्थक समझ करके जब मूर्ति पूजा व्यक्ति करता है तो क्या करता है भगवान का कृष्ण भगवान का श्रृंगार करेंगे राम भगवान का श्रृंगार करेंगे इतने सुंदर से सजाएंगे जब शिवलिंग की पूजा करता है वह क्या करता है उसको सजाता है उसको धोता है अच्छी तरीके से धोता है ओम नमः शिवाय ओम नम शिवाय ओम नम शिवाय करता रहता है और धोता रहता है उसमें चंदन इत्यादि लगता है लगाता है तो ये जो अनर्थ है ये जो निरर्थक है उस निरर्थक में अपने आपको क्या समझता है कि मैं सार्थक काम कर रहा हूं क्योंकि तो मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं तो ये निरर्थक में वो सार्थक का ज्ञान करता है ये अपवित्र है ये जो तुम कर रहे हो ये जो तुम श्रृंगार कर रहे हो मूर्ति का ये समझ करके कि मैं सार्थक काम कर रहा हूं ये, ये अविद्या है ये अपवित्रता में पवित्रता का ज्ञान है है आपको पवित्रता बुद्धि जब तक इसको नहीं हटाओगे तक जो है को प्राप्त नहीं कर पा अब ऐसे ही दूसरा उदाहरण ले लीजिए कि जैसे कांवर समझते कांवर इंडिया में कांवर का होता है ना जब एक साल में एक होता है जिसमें जो है कंधे पर जो है काबर ले जाता है जल फिर शिव जी को चढ़ाने के लिए जाता है है ना जी तो ये काबर काबर वाले क्या करते हैं जी काबर वाले क्या करते हैं जल लेते हैं और जल लेकर के पैदल बेचारा इतना दूर जाता है इतना कष्ट अपने आप को समझता है कि मैं बहुत बड़ा तपस्या कर रहा हूँ और वहां पर जाकर के पंच निरर्थक काम है इस निरर्थक को सार्थक समझ करके कर रहा है तो ये अपवित्र है वह काम पवित्र काम नहीं है उस अपवित्र को पवित्र समझ रहा है पवित्र तो ये अविद्या का अपवित्र में पवित्र की बुद्धि हुई अविद्या हो गया, समझ जी? हाँ जी। नहीं मुझे तो इतना से ज्ञान नहीं था पिछले पांच छह साल पहले मैं एक बार हरिद्वार की तरफ जा रहा था तो मैंने देखे थे कावरे लोग पानी के दे के दोनों कंठों पे हाँ जी। पे ऐसे जैसे हानिकारक चीज और दूसरे रूप में हानिकारक हो गया निरर्थक का अनर्थक का मतलब होता है हानिकारक भी वो तो निरथक में आपको मैंने उदाहरण दिया मूर्ति वाला और ये ऐसे ही शिव जी के ऊपर जो है दूध चढ़ाना निरथक है उस दूध को यदि पी लिया जाए या किसी को दे दिया जाए या कोई व्यक्ति शरीर से स्नान कर ले सोम उसके अनेक की बीमारी मिटेगी परंतु क्या है वह शिव जी के ऊपर सोमवार को चढ़ाएंगे और कहेंगे नम संभवा चंदिषेक करेंगे तो निरथक है उस निरथक में सार्थक समझ करके दूध का दूध टनों का टनों का दूध बहाते जा रहा है।, है तो ये अविद्या है ये अविद्या है ऐसे ही निरर्थक जैसे आप मान लीजिए कोई भी अति योग कर लेता है अति योग अच्छे चीज में भी ये हो सकता है जैसे मान लीजिए कोई अति योग है है अब बहुत अधिक व्यक्ति व्यायाम कर लिया और उस इतना व्यायाम किया इतना व्यायाम किया कि शरीर इतना दर्द करने लग गया है हाँ, अब चार दिन तक उठा ही नहीं और उससे और उसकी हानि हो गई तो क्या किया उस, उसने मन में तो सोचा क्या कि मैं व्यायाम करके शरीर को एकदम मोटा कर मतलब शरीर को स्ट्रांग कर रहा हूँ परंतु तो उसने क्या कर लिया मने हुआ हानि में वो हानि होगा उसमें उसने क्या बुद्धि कर ली कि ये सार्थक बुद्धि कर ली की हानिकारक में उपयोगी ये उपयोगी है ये लाभदायक है ऐसा ज्ञान ऐसे जैसे भोजन है भोजन है अब भोजन चाहे वह सात्विक ही क्यों ना हो पर जो तो सात्विक भोजन को यदि आपने बहुत अधिक खा लिया तो क्या सोचा व्यक्ति ने कि मैं शक्तिशाली हो रहा हूं ये हमारे लिए उपयोगी है इसलिए इसको मैं इतना खा लू तो जो अति योग है अति भोजन है तो वह हानिकारक है उसमें लाभ लाभ वाला बुद्धि करना ये भी तो अशुचि के अंदर सूची हो गया समझ गया जी ऐसे जैसे विरुद्ध आहार है हालांकि ये थोड़ा-थोड़ा मैं बता रहा दृष्टि से अब जैसे विरुद्ध आहार है अब जैसे नमक और दूध है यहाँ के डॉक्टर लोग नहीं समझेंगे यहाँ हमें ही मूर्ख कहते हैं यहाँ के डॉक्टर अब पता नहीं आप लोग की क्या आप क्या सोचते है मुझे नहीं पता परन्तु हमारे अटलांटा के डॉक्टर इसमें इस तो सत्य कहूंगा आपको जो हमारी मुश्किल हो जाती है कि यहां की यहाँ पर कि लोग कहते हैं कि क्या होगा उससे कि कोई, कई बार कोई पूछ भी देते हैं मुझसे जिनको हिंदू लोग ही पूछते हैं क्योंकि जिनको थोड़ा बहुत आयुर्वेद का ज्ञान है तो मैंने कहा देखो हमारी मुश्किल जो आयुर्वेद की है कि बहुत अच्छी चीजें आयुर्वेद में है मगर उनका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है ना वो हम लोग के पास सामने नहीं है देखिए इसमें क्या है अब जैसे मान लीजिए अभी आप पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं जितने भी आप पढ़ाई कर रहे हैं क्या आपने इसका एक्सपेरिमेंट कर लिया हुआ है नहीं उसका ये है कि उसके जो लिखी हुई बातें साइंटिफिक जनरल में टेस्ट हुई हुई हैं है ये, बात तो सकता नहीं, तो ये जो है जितने भी सुख दुख ये योग इत्यादि जितने भी पढ़ते आए हैं कुछ एक का ही तो हुआ ना यहाँ पर क्या होता है जी कुछ एक जो प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण आगम प्रमाण हर चीज प्रत्यक्ष पर या तो सबसे पावरफुल है प्रत्यक्ष प्रमाण हाँ जी अनुमान और आगम की अपेक्षा से परंतु हर किस जो है जिसने यदि मान लीजिए न्यूटन ने जिस चीज को प्रत्यक्ष कर लिया है तो उसको पुस्तक में लिखा है तो उसको मानना पड़ेगा ना और तो उसको उसको, उसको कोशिश कीजिए कि की जो है ये करने का क्या बोलते हैं कि संग प्रत्यक्ष करने का हाँ तो ऐसे ही यहाँ पर ऋषियों की भाषा हम इधल की बात नहीं कर रहे हैं ऋषियों की जो ऋषियों की जो बात है ऋषियों ने पीछे आप पढ़ करके आए हैं कि एक साथ ही जब उसको निर्विचारा नामक जो समापत्ति होती है निर्विचारा नामक जो संप्रज्ञा समाधि होती है उसमें क्या होता है जी सब सविचारा निर्विचारा जो चार प्रकार की जो समापत्तियां है सविचारा निर्विचारा सवितरका निर्वितर तो निर्विचारा में क्या होता है एक साथ ही भविष्य में क्या होगा वर्तमान में क्या है पीछे क्या सब हुआ है एक साथ वर्तमान में उसको देखता है तो जो व्यक्ति इस तरीके से प्रत्यक्ष किया हुआ हो तो उसकी बात तो प्रमाण के योग्य होता ही है और दूसरी बात जो है जिसने भी लिखा है जैसे विरुद्ध आहार की बात जैसे दूध और नमक खट्टा और दूध ये आपस में विरुद्ध आहार है दूध और नमक खाएंगे तो आयुर्वेद में लिखा कि आपको खुजली पैदा होगा आपको भविष्य में खुजली जो है हो सकता है कुछ रोग इत्यादि हो सकता है तो ये दूध और ए, क्या बोलते हैं खट्टा दूध और नमक ऐसे जितने भी बेल वाले जो सब्जी है जैसे लौकी हो गया कद्दू हो गया अः क्या बोलते हैं लौकी कद्दू ननुआ इत्यादि जो कुछ टिंडा ये सब जो है बेल बेल समझते हैं ना जी? हाँ जी बेल में जो लत्ती वाला जो होता है बेल तो उसमें जो भी पैदा होता है उससे जो पैदा होता है आ, उसका दूध के साथ वैसे वृद्ध आहार है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद परंतु लोग से भा, खाते हैं। भारत में देखिए वो खीर बनाते हैं लौकी की हाँ हाँ हा, वही मैं कह रहा हूँ वही कह रहा हूँ कि लौकी का खीर बनाया जाता है, लौकी का, बनाया जाता है। लौकी का खीर बनाया जाता है परंतु उसका जो है कहीं ना कहीं सही पर बुद्धि पर इस पर प्रभाव पड़ता है व्यक्ति समझ नहीं पाता है और जब तक ये समझेगा तब तक जो है है अपने समय को खो देता है, तो मैं विरुद्ध आहार में बता रहा अकॉर्डिंग आयुर्वेद ऐसे लौकी का दूध का है ना जी नहीं नहीं आप ठीक कह है रहे हैं मगर देखिए भारत में दो कारण होते हैं कि लोग परोठा खाते हैं रोज नमक वाला दूध के साथ बचपन में तो एक तरफ से तो नमक के साथ नहीं खाना चाहिए नहीं खाना नहीं फिर व्यक्ति कहता है कि देखो हमें क्या हुआ कुछ नहीं हुआ परौठा खा खा के हम तो सारी बचपने में भी खाते रहे अब भी खाते हैं परौठा दूध के साथ तो कैसे नहीं था था मन नहीं मानने को तैयार होता है चाहे ऋषियों ने भी कहा हो आगम कहा हो तो भी मानने को तैयार नहीं होता व्यक्ति जी इसमें ऐसी बात है डॉक्टर साहब की जो भी पराठा और दूध खाता है तो पराठा और दूध जो खाया जो विरुद्ध आहार है तो उसमें पराठा में तेल इत्यादि भी है क्या उसके शरीर में देखिए हर चीज से देखना पड़ेगा कि उसके पाले बुद्धि कितनी थी अभी बुद्धि कैसी है पाले शरीर की क्या स्थिति थी अभी शरीर की क्या स्थिति है उसकी गैस इत्यादि की क्या स्थिति है मैंने हर चीज को केवल एक चीज को देख करके नहीं कह कर सकते हमें क्या हुआ एक तो ये बात दूसरी बात जैसे यहां पर मान लीजिए लोग मीट खाते हैं यहाँ पर मीट खाते हैं तो मीट खाने तो डॉक्टर भी आज भी आज का डॉक्टर अब कहता है कि भाई मीट से कैंसर होता है इस तरीके की बात होती है परंतु ऐसे भी होते हैं जैसे बहुत सारे गोरे लोग हैं या कोई भी है कि जिंदगी भर मीट खाए तो उसको कैंसर नहीं हुआ हाँ जिंदगी भर मीट खा इसका मतलब है कि डॉक्टर मान लेगा कि जो मीट मीट से कैंसर नहीं होता है ये नहीं बात तो नहीं ये बात तो आप लोगों में भी लगेगी ना जी नहीं मैं समझ गया आप कह रहे हैं ये केवल आयुर्वेद में नहीं लगेगा इससे ये सिद्ध नहीं होता एक दो व्यक्ति चार व्यक्ति दस व्यक्ति को यदि नहीं हुआ इससे ये सिद्धांत नहीं बन गया कि मीट खाने से जो है आंख के अंदर समाध पैदा नहीं होता मीट खाने से कैंसर नहीं होता है मीठ खाने से और बीमारी नहीं होती है अंडा से नहीं नहीं बीमारी होती है, ये इस है, इससे सिद्ध होता, सिद्धांत वो कि किसी ने कौन आज या कल कौन कर रहे थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हाँ हमारे मंदिर के प्रेसिडेंट बोल रहे थे कि वो पढ़ते रहते हैं हार्वर्ट यूनिवर्सिटी में देखा कि उसने अनुसंधान किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कि जो कैंसर वाला जो पेशेंट है उसके ऊपर मेडिटेशन का प्रयोग किया गया कैंसर वाले पेशेंट के ऊपर मेडिटेशन का प्रयोग किया गया तो उसने देखा कि जो मेडिटेशन किया है जो मेडिटेशन नहीं किया तो जो मेडिटेशन किया है उसकी आयु लंबी हो गई है मर गया एक अलग चीज है परंतु लंबी आयु हो गई है तो उसने फिर जो एक निर्णय निकाला कि भाई मेडिटेशन करने से उसके अंदर क्षमता बढ़ती है शरीर में कुछ ऐसी चीज है जो कि डीएनए इत्यादि वह उसका विस्तार होता है कल ये बात बोल रहे थे वो विस्तार होता है है उसकी क्षमता बढ़ती और देर से मृत्यु होती है तो अब बताइए अब इस तरीके का जो अनुसंधान किया गया परंतु ऐसा भी हो सकता है कि जिसने मेडिटेशन करे और तो मर भी जाए जल्दी इसे ये सिद्ध नहीं होता इसलिए हाँ इसमें व्यक्ति तो की हजार लोगों ने किया सौ पांच सौ ने इस तरह किया पांच सौ ने इस तरह किया तो अंतर कितना है दोनों में उस तरीके से पता चलता है उसी तरह से ये रिसर्च भी यहाँ की होती है आमतौर तो वही मैं कर रहा हूँ ना तो इसीलिए यदि जिसने कहा कि हम जिंदगी भर पराठा खाए भाई कोई और कारण हुआ होगा कि उसके पराठा और दूध आपने तो खाया नमक और दूध तो आपने खाया परंतु तो कोई ऐसा चीज भी अधिक खा लिया जो उसको समन करने वाला हो ऐसा भी तो होता है ना जी वास्तव कह रहे आप क्योंकि दो बातें उसमें होती हैं कि जो बॉडी बहुत है जी कि उसमें का मतलब हो गया कि कि उसमें इतनी क्षमता है अगर थोड़ी गलती भी कर दो तो फिर भी वो मरती नहीं है एकदम और हाँ, एक मरेगी ना क्षमता मरे अवश्य तो किसी गलती मरेगी किसका नुकसान होगा उसको कई वर्ष लग जाते हैं तो उस कारण जो प्रूफ की बड़ी मुश्किल हो जाती है इसका प्रमाण क्या? परंतु धर्मल से आयुर्वेद तो तो वाले भी केला दूध देते हैं कि मोटापा के लिए केला और दूध खाओ परंतु यदि आयुर्वेद को गंभीरता से पढ़ेंगे तो उसमें केला और दूध विरुद्ध आहार है अरहर का दाल और दूध जो है विरुद्ध आहार है आम और दूध जो है विरुद्ध आहार है नारियल और जो दूध है जो दूध जो है विरुद्ध आहार है कितनी सूक्ष्मता से वो सोचे हैं माने उन्होंने किया तो देख लीजिए अखरोट और जो दूध जो है विरुद्ध आहार है खट्टा और दूध जो है विरुद्ध आहार है डबल रोटी जो पाव रोटी और जो दूध जो है विरुद्ध आहार है इत्यादि परु धर्म में से लोग खाते एक अलग चीज है परंतु यदि जब ज्ञान हो ये सब जो बताया गया सौ वर्ष तक कैसे हम जी सकते हैं तो इस तरीके से वो उसमें बताए ये वृद्ध हार मत खाओ तो मैं जो बता रहा था ये तो आयुर्वेद के माध्यम से मैं बता कि तो अच्छी चीज में भी जो हानिकारक को सार्थक समझना सार्थक समझना मैं समझ गया जी आम और दूध दोनों हानिकारक है हम भी पहले ऐसे ही करते थे पर जैसे समझा गुरुजी ने हमें पढ़ाया तो हमने इस चीज को समझा मैं अपने पत्नी को बोलता हूँ की तो भाई ऐसे ऐसी बात है मेरे गुरु ने ऐसे क्योंकि वो आयुर्वेद के डॉक्टर है आचार्य आयुर्वेद के डॉक्टर थे हाँ जी नहीं मुझे मालूम है क्योंकि जब मैं पिछली बार गया था गुरु रोज में तो पहले नमक देते थे दूध के साथ बाद में उनके उन्हें जब एक वर्ष पिछले बताया ना तो उसके बाद उन्हें बंद कर दिया अब, अब न, नमक नहीं मिलता वहाँ पर तो नमक अपने आप डालना पड़ेगा अगर शाम का दूध देना तो साथ में नमक का भोजन मिलेगा जी मैंने नहीं जी, था ये पहले जब मैं आ, चार पाँच वर्ष पहले गया था तब था तब जरूर दूध भी देते थे और नहीं, नहीं, भोजन तो जैसा, जैसा जैसा को वैसे वैसे अनर्थ में अर्थ का ज्ञान अर्थ का प्रत्यर्पन अनर्थ जो है अगर अनर्थ का एक निरर्थक हुआ दूसरा हुआ हानिकारक हानिकारक पदार्थ में पदार्थ हानिकारक में जो है उपयोगी माने क्या बोलते लाभकारी समझना हानिकारक पदार्थ में लाभकारी बुद्धि रखना ये अविद्या ये भी अपवित्र में पवित्रता क्योंकि वह शरीर को अपवित्र करता बीमारी पैदा करता तो अपवित्रता ही ना जी हाँ जी तो इस तरीके से हमने आपको जो है ये अनर्थ अर्थ प्रत्यो व्याख्या तो व्याख्यान कर दिया है उसी से समझ लीजिएगा तो ये देखिए ये बहुत विस्तार की चीज है ये अनर्थे और अपुण्य तो जो हमने समझा जो हमारे आचार्य सतजीत जी, जी गुरुजी ने हमें जो पढ़ाया जो समझाया हम जो पढ़े हैं पढ़ते हैं उसको उस चीज को हमने आपको बताया हाँ जी चलिए मंत्र पाठ समय हो गया है ओम पूर्णमुद पूर्णमिद पूर्णा पूर्ण पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवशिष्य ओम शांति शांति शांति शांति बहुत बहुत आपका धन्यवाद ओम नमस्ते नमस्ते